Saa saa the pa gare, saare gare pa gare the pa gare. You are listening to Radio Madhuban, one hundred seven point eight FM. Sun teraho, muskurat teraho. नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे ये आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ कैलकटा से विशेष स्वागता चक्रवर्ती जुड़ी है जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र से विशेष आर्टिस्ट भी जुड़े हुए हैं प्रशांत जी उनसे भी कुछ जो है गीतों का आनंद लेंगे तो अभी मैं सीधे आपको जुड़ना चाहूँगा स्वागत चक्रवर्ती से स्वागत जी बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू ओम शांति ओम शांति और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आपके प्रोफेशन की बातें बताइए और आपके कुछ कलाएँ हॉबीज वग़ैरह है उसके बारे में भी बताइए जी तो मैं तो कलकत्ता से हूँ जी बचपन से ही मैं कलकत्ता से हूँ बॉर्न एंड अप इन कोलकाता तो बाई प्रोफेशन बिजनेस वोमेन ना बोल सकते है, जो है हम लोग का जी. बिजनेस है मेडिकल इक्विपमेंट का नहीं, नहीं। जैसे मान लो जो इमेजिंग का रेडियोलॉजी का जो होता है सम इक्विपमेंट एक्सरे अल्ट्रासाउंड सीटी नहीं। स्कैन नहीं, नहीं। तो ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रांस से और चाइना से और भी वेरियस कंट्रीज से और वेस्ट बेंगल में जितना हॉस्पिटल्स है नर्सिंग होम्स है जी, जी, हम लोग सप्लाई करते हैं और सर्विसिंग भी करते तो हार्ट कोर मेडिकल जो बोल सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दैट इज माय एरिया ऑफ लाइक वर्क वही मेरा प्रोफेशन है लेकिन जो है हम लोग का बंगाली में हर एक घर में ऐसा होता है कि आप सुबह स्टडी कर, करो और उसके पहले आपको हारमोनीय लेके बैठना ही है अच्छा अच्छा दैट इज लाइक कल्चर ऑफ बेंगाल बिल्कुल बिल्कुल। तो भिल्कुल, मैं भी एकदम बचपन से सॉन्ग एंड डांस मेरा मम्मी मुझे लेके जाती थी डांस uh, स्कूल में म्यूजिक स्कूल में तो बचपन से ही वो मेरा प, पैशन भी बन गया बिल्कुल। तो मेरा थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज भी रहते हैं एलोंग विथ माई कैरियर हम्म हम्म तो गाना और डांस दोनों में मैं थोड़ा करती हूँ अभी भी सीखती हूँ और थोड़ा बहुत स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हूँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए स्वागत है जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में आप जो है बिजनेसमैन है कलकत्ता में आपका जन्म हुआ और आपको जो है बचपन से ही इन सारी चीज़ों का जो है जैसे आर्ट की बात करें तो कलकत्ता में सभी के पास आर्ट कुछ ना कुछ रहता है कुछ नहीं तो हारमोनियम तो ज़रूर बजाएंगे ही तो वो चीज़ें आपके अंदर बचपन से ही नेचर में रहा है आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को आ, बताना चाहूँगा कि बिजनेस वैन आप हैं तो किस तरह का बिजनेस जैसे मेडिकल की बातें आपने बताया मेडिकल इक्यूपमेंट की जो बिजनेस है वो आप कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि आ, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स आप बनाते हैं या फिर हायर करते हैं क्या क्या मशीन्स जो है आप सेल आउट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ तो हम लोग बनाते नहीं वी आर नॉट मैन्यक्चर हम लोग ट्रेडिंग ही करते हैं पहले तो हम लोग का जो है इम्पोर्टेंट बिजनेस का जो ये है इक्विपमेंट है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग जानते ही है वो एक आ, आज के दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मैलिटीज़ इनसाइड साइड द बॉडी तो हम लोग अल्ट्रासनोग्राफी मशीन लेके डील करते हैं फिर एक्सरे हम लोग जब सबको ही जानते हैं कोई बोन्स टूटे हुए है जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के पहले जो जाँच होता है एक्स जो लगता है उसमें हम कम करते हैं और फिलहाल फाइब्रोस्कैन जो लेवल लीवर का डायग्नोसिस होता है उसी के ज़रिए हम लोग काम करते हैं अच्छा अच्छा तो इसमें जैसे कि आपके पास ये पूरा जो है आप हायर करके ही फिर बिजनेस करते हैं आप हाँ। तो अभी तक जो बायोमेडिकल में काफ़ी रिसर्च हुआ है काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं आपने अभी जैसे फाइब्रोस्कैन मशीन के बारे में बताया ऐसे कौन कौन सी मशीने हैं जो बहुत ही यूनिक है थोड़ा सा बता पाएंगे आप हाँ फाइब्रोस्कैन मशीन जो है बहुत ही यूनिक है क्योंकि एकदम लिवर जो है एनी जो जनता भी नहीं है अबाउट मेडिकल ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट लाइक स्कोप तो वो पकड़ के इफ यू टच द स्टोम इट कैन डिटेक्ट इवन वेर इज द लिवर इट इज दैट यूनिक अच्छा और इट कैन डिटेक्ट अप टू विच स्टेज यू आर इन अगर आपका लीवर एकदम फिट है कि थोड़ा खराब है कि सिरोसिस जैसा हो गया एंड इन फाइव गेट द रिजल्ट आल्सो। और ये है कि नॉन इन्वेसिव है हुँ. कोई पेंस भी नहीं होता अच्छा एक जैसा डल लगता है ना अगर हाँ. जांच करने गया तो बहुत पेन हो गया ऐसा होता है कि हुँ. पैनिक हुँ. लेकिन ये जो मशीन है नॉन इन्वेसिव है पेन है तो ये बहुत यूनिक मशीन है तो अभी इंडिया में में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो हो रहा है नहीं, नहीं, आम, हो रहा है है? कि या विदेश एक मतलब फ्रांस में ही होता है पेरिस इसका कॉस्टिंग है ज्यादा लेकिन क्या है अभी अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो ही यूज कर रहे लेकिन जब इसका बहुत स्प्रेड हो जाएगा कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा कम होते जाएगा डिमांड हाँ। हाँ। हाँ। बढ़ेगी तो कॉस्टिंग तो एकदम एकदम वो तो इकोनॉमिक्स है सलीम मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो मशीन है इसकी डिमांड बढ़े तो इसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और जो मिडिल क्लास वाले हैं लोअर क्लास वाले उन तक भी ये सर्विस उनको मिल सकती है तो बायोमेडिकल एक ऐसा जो है मैनुफैक्चरिंग करते हैं जिसमें की वाली जो चीज़ें हैं उसमें हमेशा रिसर्च रहा है और अभी भी जो है देखा जा रहा है कि आप अगर ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो बहुत कम आपको जो है पिनअप किया जाता है और फिर आपका जो है ब्लड ग्रुप का सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है तो धीरे धीरे जैसे एडवांस मेडिकल सिस्टम आ रहा है और लोग इसके बारे में अवेयर होते जा रहे हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है जहाँ पर पेनलेस और पिनलेस चीज़ें जो है इसमें बनाया जा रहा है मशीन्स तो ये मशीन्स आगे चल के अब जैसे कि फाइव वगैरह का जो टेक्नोलॉजी आएगा तो निश्चित तौर पर इसमें और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ज़्यादा जो है अच्छे मशीन्स बनेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि कालकत्ता के बारे में हम लोग उनसे जानेंगे थोड़ी देर में अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और हमारे प्रशांत जी हैं उनसे मैं कहूँगा कि एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए प्रशांत जी स्वागत है आपका धन्यवाद प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है सुनाइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत ठीक है आपको अच्छा प्यारा सा किशोरदा का एक गीत सुनाता हूँ यहाँ तो सब मुसाफि है आना तो जाना ही है हुँ, हुँ। तो किशोरदा दादा का बड़ा प्यारा गीत है वो आपको सुनाता हूँ जी जी जी मुसाफिर हु यारों ना घर है ना ठिकाना है मुसाफिर हु यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना है एक राह रुक गई तो और जुड़ गई मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई हवा के परो से मेरा आशियाना मुसाफिर हु यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना है दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना मुसाफिर हु यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना है बस चलते जाना है तो मेरे साथ आप सबको भी चलते चलते ही जाना है चलते रहिए हँसते रहिए मुस्कुराते रहिए <laughs> थैंक यू प्रशांत जी बहुत ही बरा सा गीत आपने सुनाया आशिक करूँगा हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है और बड़ा ही खूबसूरत गीत किशोर दा का आपने सुनाया आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं मैं फिर से स्वागत जी को जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ में और चलिए स्वागत जी मैं चाहूँगा कि आप कलकत्ता से बिलोंग करते हैं और ब्राउन एंड ब्राटअप वहीं के हैं आप तो मैं चाहूँगा कि कलकत्ता की जो टूरिज़म के बारे में या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं उसके बारे में बताइए अच्छा कोलकाता तो हम लोग सभी जानते हैं पहले तो कलकत्ता थे एंड कलकत्ता वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो अभी भी वो सब पुराना जो बिल्डिंग्स है जैसा विक्टोरिया मेमोरियल टूरिज़्म जो बोलते हैं mm -hmm. तो बहुत सारा जगह है मैं तो मतलब ख़त्म नहीं कर पाऊँगी ऐसा लग रहा है विक्टोरिया मेमोरियल जो है बहुत टूरिस्ट जाते हैं उधर हावड़ा ब्रिज यूनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड ये सब ब्रिटिशर्स लोगों ने कर गया अभी तक कोई चल रहा है एंड अभी तक वैसे ही है फिर इंडियन म्यूजियम दैट इज़ द फर्स्ट म्यूज़ियम इन इंडिया फिर जूलॉजिकल गार्डन जो ज़ू है कलकत्ता ज़ू नेशनल लाइब्रेरी ये सब अभी भी काम करते हैं मतलब लाइब्रेरी दैट इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया अभी भी हम लोग जाते हैं पढ़ते हैं लेकिन वो सब ब्रिटिशर्स ने बना के गए थे और ये सब हुआ हिस्टोरिकल जो है और हम लोग का तो उधर सब कुछ है वेस्ट बंगाल में हम वेस्ट बंगाल का बात करूं तो वी हैव दार्जिलिंग जैसा पहाड़िया है और समंदर भी है गंगा सागर भी है तो देखने लायक बहुत कुछ है कलकत्ता में स्ट्रीट फूड्स आर अमेजिंग एंड वी हैव न्यू मार्केट वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाए एंड दैट इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज हम लोग जो बोलते हैं अब जाके बहुत शॉपिंग कर सकते हैं एंड यू कैन बार्गेन वो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी एंड जो भी टूरिस्ट आते हैं कैलकाटा में अगर मेरा जान पहचान वाला है तो मैं एक बार ले जाती हूँ उधर और ये हुआ कलकत्ता की टूरिज्म के जो बात करते हैं लेकिन हम लोग का बंगाली का तो दिन शुरू होते हैं रविंद्र संगीत से रविंद्रनाथ से हम लोग आप लोग जानते हैं रविंद्रनाथ नाथ टैगोर द तो नोबल लॉरिट और आजकल एक खूबियाँ है कोलकाता में दैट इज आई थिंक इट इज़ यूनिक इन कलकत्ता हम लोग का ट्रैफ ट्रैफिक सिग्नल में रविंद्र संगीत चलते हैं पूरा दिन भर अच्छा हाँ ये बहुत यूनिक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है जी स्वागत है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वहाँ का कल्चर के बारे में वहाँ का नेचर के बारे में और आ, बहुत ही अच्छा लगता है आज भी वो सारी चीज़ें हैं इतिहास को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार कलकत्ता को जरूर विजिट कीजिए एकदम एकदम <laughs> हर कोई आइए और जो मैं बोलना चाहती हूँ कि और जो है दुर्गा पूजा हमारा द बिगेस्ट फेस्टिवल जी तो इतना ग्रैंडस से इतना सुंदर होता है तो अगर कोई आना चाहते हैं तो कोलकाता में दुर्गा पूजा की टाइम में आइए बहुत रश होता है भीड़ बहुत होता है हाथ जगह में तरह तरह के पैंडल्स होता है लेकिन वो देखने लायक है तो वेलकमिंग एवरीवन वन कि अब दुर्गा पूजा की टाइम में एक बार कोलकाता में ज़रूर आइए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब पहले वाला कलकत्ता और अभी वाले कलकत्ता में भी कुछ चेंजेस आए हों बहुत, बहुत बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आए है चलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम लोग चलो चेंजेस पता कर सकते हैं लेकिन लोगों के जीवन में क्या चेंजेस आए हैं नेचर ऑफ उनकी ब्यूटी क्या है उसके बारे में बताइए हाँ लोगों के जीवन में तो लास्ट ट्वेंटी ईयर्स बहुत सारा चेंजेस आए क्योंकि कोलकाता भी एक मेट्रो ही है नहीं, नहीं। तो मेट्रोस में जितना एडवांटेजेस है थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस भी है जो मेरा जो पॉइंट है कि हम लोग शायद लग रहा है कि हम रूट से थोड़ा दूर हट रहा है बिल्कुर, बिल्कुर। मैं अब शुरू में बोल थी कि हम लोग का जो बिगनिंग ऑफ द डे शुरुआत होती थी कि हारमोनीम से नहीं, नहीं। रिवाज करके देन स्टडी हर घर में सुनाई देता था कि वो पढ़ाई चल रहा है एकदम जोत जोत से और मम्मी लोग किचन से बोल रहे थे कि जोश से पढ़ो क्योंकि क्यों क्यों क्यों मेरा कन में आए कि आप क्या, क्या पढ़ रहे हो लेकिन अभी सब वो सब नहीं होता है अभी कल्चर डिफरेंट हो गया कोई हारमोनीय नहीं बजाता उतना और जैसा हम लोग घूमने जाते थे गंगा के किनारे आप जाते हैं शॉपिंग मॉल बिल्कुल है ना तो ऐसा बहुत चीज जो है रूट से हम लोग थोड़ा दूर हट रहे हो तो ऐसा है बिलकुल बिलकुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कहीं ना कहीं हम लोग अपने मूल रूट से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर से हमें ब्रिजिंग करने की ज़रूरत है पुरानी जो हमारी लाइफस्टाइल है भारत की जो संस्कृति है परंपरा है उससे जुड़ने की बहुत ज़रूरत है बहुत। और मुझे लगता है कि हम सभी को वापस एक बार जो है अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपने नेचर के साथ जुड़ने का आज के समय में बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा तो बहुत ही अच्छा लगा स्वागत है जी बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह का आज का लाइफस्टाइल है कोलकाता में और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज आपको सारी दुनिया सुन रही है देश विदेश के लोग तो उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी मधुबन रेडियो जो है माउंट आबू के है हेड क्वार्टस हम लोग ब्रह्म कुमारी का हेड क्वार्ट से ये जो प्रसारण हो रहा है तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ फॉर लास्ट सेवन यट ईयर्स तो आप लोग अगर हम लोग का जो भारत का परंपरा सभ्यता हम लोग का दिनचर्या कैसा होना चाहिए हम लोग का भोजन कैसा होना चाहिए तो मेरा जो मैसेज है कि एकदम हम जैसे भी कौन सा सिटी में हो जहाँ भी हो We have Brahmakumari Centered everywhere. You go and uh, talk to the sisters, and you can come back to the root. <laughs> Because I, I have come here. My office ka koi staffs, my daughter, my husband, all of them. And uh, I think, anywhere, anywhere, anyway, they have uh, this Brahmakumari culture and this culture. And this culture. And this culture. And this culture. And this culture. And this culture. And this culture. And this culture. And this culture. जो संस्कृति है सभ्यता के साथ दिल से जुड़ सकते हैं अगर आप ब्रह्म कुमारी इसके चीचिंग्स को समझ ले सुन ले तो निश्चित तौर पर शॉर्टकट वे में आप डायरेक्टली जो है अपने भारत की सभ्यता से जुड़ सकते एकदम वही एक मेरा मैसेज है चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं चाहूंगा जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से तो मैं चाहूंगा समाप्त करते हैं है ना तो एक गीत आप सुनाइए और वैसे तो मुसाफिर हो यारो ये गीत मैंने आपको सुनाया जी जी जी तो आदमी तो मुसाफिर है कहीं ना कहीं कुछ यादें छोड़ जाती है बहुत ही ऐसा प्यारा सा गीत जी जी मैं आपके सामने पेश करता हूँ तो मुझे यकीन है कि आप भी कहीं ना कहीं कुछ यादें तो छोड़ते ही है <laughs> तो यादें छोड़ने के बाद में कोई तो दूसरों को यादें याद आती है तो मेरी भी याद आपको आएगी बिल्कुल मैं बिल्कल। क्योंकि मधुबन रेडियो स्टेशन पर गा रहा हूं आ, तो ये जो याद आप मुझे भी रहेगी आप श्रोताओं की तो एक गीत आपको सुनाता हूं जी जी आदमी मुसाफिर है, क्या बात है? आता है जाता है आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रस्ते में याद छोड़ जाता है जो का हवा का पानी का रेला जो का हवा का पानी का रेला मेले में रह जा जो अकेला मेले में रह जा है वो अकेला फिर वो अकेला ही रह जाता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है कब छोड़ता है ये रोग जी को कब छोड़ता है ये रोग जी को दिल भूल जाता है जब किसी को दिल भूल जाता है जब किसी को वो भूल कर भी याद आता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है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 मंजिल पे जाके याद आता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है यादें छोड़ जाता है धन्यवाद सभी श्रोताओं को धन्यवाद प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आदमी मुसाफिर है चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां हमने स्वागत चक्रवर्ती का अनुभव सुना और प्रशांत जी के दो प्यारे गीत आपने सुने और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर और आपके जहन में आज के इस प्रोग्राम से कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे अपने जीवन में अपनाएं उसके पर काम करें और ख़ुशियाँ पाए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खम्बा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो बस ग्राते रहो ch te ki चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में। Give me your love.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 te ki khari